श्री गृहे श्रीरामकृष्णकथात चंश परछेद श्यागृहे हरिवल्लभ नरेन्द्रमिश्रभृति सह श्रीयुक्तबलराम से युक्त कृते चिंता श्रीयुक्तिवल्लभ वसु श्रीरामकृष्ण श्यागृह सभक्त चिकित्सा निवसती अद शनिवासर आश्वस कृष्णाष्टमीतिथि का षोडशो दिवस अक्टोबर मस से एक दिवस पंचाशीतुतरअतमें ख्रीष्टवर्षे वेला नववादन मिता अक्ता रात्रिंदिव तिठती श्री प्रभो सेवाइम न कोपारम त्यवा बलराम सपरिवारी प्रभो सेवक स यस् वंशे अजात स अत्यक्तवश पिता वृद्ध जाता वृंदावनेकी निवसती तैय प्रतिश्यामुंदरकुंजे तर पितृभ्यपुत्र श्रीयुक्त हरिवल्लभ वसु तथा गृह से अने वैष्णवा हरिवल्लभ कटक -कट -कट मुख्यो व्यवहारजीवी परमहंसदेविध बलरामो गतायात कौती विशेष तो महिला आधार ग्छति असंतुष्ट सी जाते बलराम अवदत्व त्र भा सकर्तव्य वक्तव्य उच्यता अद हरिवल्लभ आगता स श्री प्रभु दृष्टि अतिभा प्रणतवा श्रीरामकृष्ण कथम आरोग्यम भविष्य अपी भवान अभी भाश्य कठिन हरि वल्लभः महोदय वैद्या वक्त शक्वरामकृष्ण स्त्रीजना पादपरागम गृह तत् चिंतरा एक ईश्वर अंत ठती पीगणना कौमी हरिवल्लभ भाई साधु बर्व प्रणश क श्रीरामकृष्ण स ध्रुव प्रहलाद नारद कपिलेशु अभविष्य चेत अहम क हरि महोदय एव आया भवान भा क्रवीति हरिवल्लभ प्रस्थाननमति क्यों प्रणमति पदरज स्वीकर्मती श्री, श्री प्रभुपाद अवसारयती पर हरिवल्लभों नवृत्त अभवत प्रथम पदरज स्वीकृत हरिवल्लभ उत्थित श्री प्रभु तम सदर इव उत्थितः वदती बलरामो बहुधा दुखम प्रकाशयती अहम अचित एक गाँव गुष्माक्षात्वाणी तत्न भय उच्य अ तत सर्वं आनी हरि तत्सवचन कमता किमें न चिंत हरिवल्लभ प्रस्थरामक मटर्मोद प्रति भक्ति अस्त अला कथम पद रजो गृहत अवदम भावन अप्यम वैद्य तथा अपर कस्सनि सयर अत पश्य आगत अस्त मास्टर मटर्मोदय महाशयक्तिकोटिक श्रीरामकृष्ण किजुस्व वैद्यसर्समीपे रोगवाता दाव महोदय शाखारीटोला वैद्य अद्री प्रभु द्रुम या वैद्य हा, श्री, श्री प्रभो तथा महिमाचरणादीना भक्ता वदे वैद्य क्व स महिमा मिमाचरण तत्स्तक तो न आनीत युस्तकर्शयती उतवान्वद प्रमादा तहति मम अवती मटर्मोदय तेन सम्यम अस्त वैद्य तथा एक प्रभो विषय वैद्यों वदल भक्त किं भविष्य ज्ञान यदि न वर्त मटर्महोदय कथं श्री प्रभु तो वजती ज्ञा परम भक्ति परी ज्ञानभक्ति तथा ज्ञान भक्ति इतन अर्थ तो महदर स यदा परम ज्ञापर तस्य तस्थ तत्व पर्रम्हा परम भक्ति भगवत्सक्षात्कारा परम भक्ति ज्ञान नाम इंद्रिय विषय संयोग ज्ञान प्रथम अस्मत्माण न निर्धारणीय तत्व इंद्रियभ्य ज्ञान न निपणीय द्वितधार जड़ जानमें वेद्युषि स्थित पुनः अवतर विषे आलपति वेद्य अवता पदरजोग्रहण कि मास्टर मटर्महोदय कथम भाँ तो वदीक्षणसमें तर सृष्टि दृष्टि भाव मनुष्य दृष्टि भाव बोति तद यदि सैद्वर प्रति कथम मस्तति न कुछ मनुष्य हृदय मध्ये ईश्वर अस्त सनातन धर्मूतेस नारायणो दृश्य है एक न जायतेभूतेसु यद वर्त है प्रणपाते है। परम हंस हा परसदेव के सुचित वस्तुषु सह अधिक प्रकाश सूर्य प्रकाशो नीरे मुकुरे अंभ सर्वगं परम सरि पुष्क अक प्रकाश ईश्वर एवं नमस्कर्तव्य न मनुष्य भगवान भगवान्नुष्यो न भगवान्धारण भगवान। विचारगम्यो नवतीश्वासाधीन एक सकलवचन श्री प्रभु वद मटर्महोदयावचित एक ग्रंथम उपहृतवा फिजिओजिक बेसिस्फकोलाजी शरीर विद्या धारिता मनो विद्या। इती भ्रात्री मनोविद्या भ्रातृसमुचिता श्रद्धा निदर्शन रूपेण